देवी भागवत छठा स्कंद पुत्र एक वीर का चरित्र जन्मेजा ने कहा मुनिवर व्यास जी इस विषय में मुझे महान आश्चर्य है कि भगवान के द्वारा जन्मते ही बालक त्याग दिया गया निर्जन वन में इस असहाय पुत्र को किसने संभाला उस छोटे से बालक को बाघ सिंह आदि हिंसक पशु क्यों नहीं उठा ले गए कृपया बताइए याद जी कहते हैं राजन जो ही भगवान लक्ष्मी नारायण उस स्थान से ओझल हुए कि चंपक नामक एक विद्याधर वहां आ पहुंचा उसके साथ मदनारुल्था नाम की उसकी सुंदरी पत्नी भी थी घूमते फिरते हुए ही उत्तम रथ पर बैठे हुए वह वहां आ गए उसने देखा एक अनुपम बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है उसका कोई सहायक नहीं दिखता देव के समान उसकी कांती है वह बड़े आनंद से खेल रहा है तब चंपक ने रथ से उतरकर तुरंत उस बालक को उठा लिया उस समय उसे इतना हर्ष हुआ मानो कोई निर्धन व्यक्ति धन के निधि पाकर प्रसन्न हो गया हो कामदेव की तुलना करने वाला वह वा बालक उत्पत्ति के समय ही अत्यंत मनोहर जान पड़ता था चंपक ने उसे उठाकर अपनी पत्नी मदनालसा को सौंप दिया मदनालसा ने जब उस बालक को लिया तब प्रेम से उसका शरीर पुलकित हो गया उसके आनंद की सीमा न रही उसने मुंह चूम कर उस बालक को हृदय से चिपका लिया भारत प्रसन्नता पूर्वक हृदय से चिपकाने और चूमने के पश्चात मदनालसा ने उसे अपना पुत्र मानकर गोद में ले लिया तदनंतर वे दोनों स्त्री पुरुष रथ पर जा बैठे बालक मदनालसा की गोद में था तब उस सुंदरी भारिया ने हंसकर अपने पतिदेव चंपक से पूछा कांत यह बालक किसका है इसे किसने वन में छोड़ दिया है हो न हो भगवान शंकर ने ही मुझे यह पुत्र प्रदान किया है चंपक ने कहा प्रिय इंद्र सर्वज्ञ पुरुष है मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूं कि यह बालक देवता है दानव है अथवा गंधर्व उनसे आज्ञा पाकर ही वन में मिले हुए इस बालक को मैं अपना पुत्र बनाऊँगा मेरे विचार से उनसे बिना पूछे कोई भी कार्य करना अनुचित है इस प्रकार कहकर चंपक अपनी स्त्री और उस बालक के सहित तुरंत अम्रावती को हो गया। हर्ष के से उनके नेत्र खेल उठे थे। वहां पहुंचकर चंपक ने इंद्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बालक को सामने उपस्थित करके हाथ जोड़कर बैठ बैठ गया तदनंतर उसने उनसे पूछा देवेश्वर यमुना और तमसा नदी के संगम को परम पावन तीर्थ मानते हैं वही कामदेव के समान कांति वाला यह बालक मुझे प्राप्त हुआ है सचि पतेह यह बालक किसका पुत्र है इसे क्यों वहां छोड़ दिया गया है आपकी आज्ञा हो तो मैं इस बालक को अपना पुत्र बना लूं। इस अत्यंत सुंदर बालक से मेरी पत्नी भी स्नेह करती है धर्मशास्त्रों में ऐसा कथन है कि सर्वथा कृत्रिम पुत्र भी बनाया जा सकता है इंद्र बोले महाभारत यह बालक अश्वरूपधारी भगवान विष्णु का पुत्र है इसकी जननी स्वयं भगवती लक्ष्मी है इस परम तपस्वी बालक का नाम है है, है। जजाति के वंश राजा तुर्वसु को वे यह पुत्र प्रदान करना चाहते हैं तुर्वसु बड़े धार्मिक नरेश हैं श्रीहरि उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए अभी धार्मिक पवित्र तीर्थ में जाने की आज्ञा देंगे भगवान की आज्ञा पाकर राजा तुर्वसु के वहाँ पहुँचने से पहले ही तुम इस मनोहर बालक को लेकर वहाँ पहुँच जाओ और इसे वही रख दो विलंब करने से ठीक नहीं होगा कारण बालक न मिलेगा तो राजा तुर्वसु अत्यंत दुखी हो जाएंगे भूमंडल पर यह बालक एक वीर नाम से प्रसिद्ध होगा